भक्ति भक्तिरसाम सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय भक्ति उसके अंतर्गत भक्ति वाईदी भक्ति के अंतर्गत उसके अलग अलग अंगों की चर्चा कर रहे थे हम चौसठ अंग रूप गोस्वामी बताते हैं असंख्य अंगों में से चौसठ मुख्य अंग बताते हैं तो वो चौसठ अंग की चर्चा करते करते एक अंग पे आए थे कि सेवा और नाम अपराध से बचना उन्नीसवा तो उसके विषय में विस्तार से एक अध्याय बताए हैं टीका से जीव गोस्वामी जी जिसमें चौसठ अपराध या बत्तीस अपराध आगम शास्त्रो से बताए हैं फिर अन्य जगह से वाराहा पुराण से दूसरे उन्तीस अपराध बताए हैं और फिर अलग अलग जगह से जो दूसरे अपराध आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं। ये पूरा अध्याय जो अपराध हैं का अध्याय भक्ति विलास से लिया गया है तो वो भी हमने पढ़ लिया और अभी एक एक भक्तियंग जो चौसठ में से उसका विस्तार चल रहा है तो और आगे उसमें चलेंगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रतकोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान ज्ञानांजन चक्षुन्मीलिम ये तस्म श्रीगुरा नम श्रीचतन्य मनोभ स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक <coughs> वंदेह श्रीगुरोप श्रीगुरून्वैषवा श्रीूप साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिरीजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री शाखाता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद श्री अद्वैत गजाधर श्रीवासाजी गौरवक्तुनिंद <coughs> हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा राय हमारा पारायण शुरू करेंगे स्वटभ भक्ति का प्रथम प्राथमिक दस अंग एक प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना दो गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना तीन श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चार गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना पांच कृष्ण भवन अमृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना छे भगवान कृष्ण की तुष्टि करने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना सात द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना आठ केवल आवश्यक वस्तु का स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना नौ एकादशी के दिन व्रत रखना दस पवित्र वृक्षो की यथा वृक्ष इत्यादि की पूजा करना तो एकादशी का व्रत आज है तो हम सब रख रहे हैं ये प्रथम प्राथमिक दश में से एक है शुरुआत के दस में से इसका अर्थ यह नहीं की प्राथमिक अवस्था समाप्त हो जाए तो उसके बाद ये पालन नहीं करना है ये एक साल तक करना है उसके बाद एकादशी पालन करने की जरूरत नहीं है किंतु इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक दस को कभी भी नहीं छूटने चाहिए जीवन में अतिरिक्त और दस मुख्य अंग हैं। ग्यारह भक्तों की स, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना तेरा बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना चौदह न तो अति अधिक, अधिक पुस्तकें पढ़ना न ही श्री भागवत या भगवद गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान कर, कर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना पंद्रह सामान्य आचार व्यवहार में भी लापरवाही न बरतना सोलह क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना सत्रह देवताओं का अनादर न करना अठारह किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना उन्नीस भगवान का नाम कीर्तन करना करने या मंदिर में अर्थविग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना इसके ऊपर हमने पूरा एक अध्याय देख लिया और भगवान कृष्ण या उनके भक्तों के निंदा को कभी भी सहन ना करना इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार से हैं कि किस शरीर पर तिलक लगाना 22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 सत्ताइस जब अर्चविक्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाना अट्ठाईस <coughs> प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाना उन्तीस <coughs> मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं करना तीस <coughs> मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक करना इकतीस अर्चा विग्रह की सेवा स्वयं करना बत्तीस गायन करना तैतीस संकीर्तन करना चौतीस कीर्तन जप करना पैतीस प्रार्थना करना छत्तीस प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करना सैतीस महाप्रसाद को ग्रहण करना चरणामृत अड़तीस चरणामिस अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सुगना चालीस अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करना इकतालीस अर्चा विग्रह का पूर्वक दर्शन करना बयालीस समय समय पर आरती करना तैतालीस श्रीमद भागवत या भगवदगीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना 44 अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करना 45 अर्चा विग्रह का स्मरण करना 46 अर्चा विग्रह का ध्यान करना 47 स्वेच्छा से कुछ सेवा करना 48 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करना अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करना पचास अपनी मन पसंद वस्तु भोजन या भेंट करना। इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कृष्ण झेलने को तैयार होना और हर प्रयास करना बावन हर हालत में शरणागत रहना त्रेपन तुलसी के पौधे को सींचना चौपन नियमित रूप से श्रीमद भगवान भागवत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 अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जा किया जाता है वह सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक करना इकसठ भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाना बाहरी लोगों के बीच में नहीं बासठ अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करना तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चौसठ मथुरा की मथुरा मंडल में वास करना तो चौसठ अंग है हैं और इनमें से पांच प्रमुख है अर्च विग्रह की पूजा श्रीमद भागवत का श्रवण भक्तों की संगति संकीर्तन और मथुरावास एक बार वर्जनीय अपराध भी दोहरा लेते हैं क्योंकि अपराध याद रहना आवश्यक है तो हरिभक्ति विलास से है ये जो करते हैं। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर के मंदिर में प्रवेश होना अपराध है भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना अपराध है अर्चा विग्रह के समक्ष न, नतमस्तक होने में आना कानी करना अपराध है चार भोजन के बाद हाथ तथा तो पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश करना अपराध है पांच दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना अपराध है दूषित अवस्था मतलब मृत सूतक या जन्म का सूतक लगता है वो छे एक हाथ से नमस्कार करना अपराध है सात श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा श्री कृष्ण के समक्ष किसी और की परिक्रमा करना अपराध है ग्रह के समक्ष अपने पांव फैलाना अपराध नौ अपने हाथों से टखने कुहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष बैठना अपराध है दस कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना अपराध है ग्यारह अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण करना अपराध है बारह अर्च विग्रह के समक्ष अभी सभी सभी में अर्चविग्रह के समक्ष आया जा कभी झूठ बोलना अपराध है ऊंची आवाज में बोलना अपराध है अन्यों से बात करना अपराध है रोना या कि्लाना अपराध है लड़ना झगड़ना अपराध है किसी को डांटना अपराध है भिखारियों को भिक्षा देना अपराध है अन्यों से बहु वचन बोलना अपराध है रोएदार कंबल ओढ़ना अपराध है किसी अन्य की स्तूति या बड़ाई करना अपराध है किसी को गाली देना अपराध है अपन वायु का त्याग करना अपराध है ये सब अर्चा विग्रह के समक्ष होने वाले अपराध है चौबीस अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना अपराध है इस पर हम बात के साधनों के अनुसार मतलब हमारा जितना सामर्थ्य है उतने ऐश्वर्य से सेवा करनी चाहिए भगवान की वो यदि नहीं किया कम किया तो अपराध है पच्चीस कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ खाना अपराध है 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित न करने से चूकना वह अपराध है 27 भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को देना अपराध है 28 अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके बैठना अपराध है उन्तीस गुरु को बिना मंत्र चुपके से नमस्कार करना अपराध है तीस गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना भूल जाना अपराध है इकतीस गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई करना अपराध है बत्तीस खर्चा विव्रह के समक्ष देवताओं का उपहास करना अपराध है और फिर वारहा पुराण से यह अपराध दूसरे एक अंधेरे कमरे में अर्च को छूना अपराध है दो अर्थविग्रह के पूजन के पूजा के विधि विधानों का कड़ाई से पालन न करना अपराध है तीन कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश करना अपराध है चार कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्थविग्रह पर चढ़ाना अपराध है पांच पूजा करते समय मौन भंग करना अपराध है छह पूजा में व्यस्त रहते समय पिशाब या मल त्याग करने जाना अपराध है सात कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान करना अपराध है पूजा में सुगंध रहित साठ सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित करना अपराध है नौ प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना भूल जाना अपराध है बिना दातों को सावधानी से साफ किए यदि आते अपराध है 10 मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश करना अपराध है 11 को काल में तेरा लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करना अपराध है, कर है। चौदह शव देखने के पश्चात मंदिर में घुसना अपराध है पंद्रह मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग करना अपराध है सोलह मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना क्रुद्ध होना अपराध है सत्रह स्मशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश करना अपराध है अर्चा के समक्ष लेना अपराध है अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तो तक मंदिर में प्रवेश नहीं करे उन्नीस गांजा पीना अपराध है बीस असीम या अन्य नशली वस्तुओं को ग्रहण करना अपराध है इक्कीस शरीर में तेल लगाने के बाद अर्थविग्रह के कक्ष में प्रवेश करना अपराध है प्रवेश करना अपराध है और अर्थविग्रह के शरीर का स्पर्श करना भी अपराध है 22. भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले शास्त्र के प्रति अनादर करना अपराध है 23. किसी विरोधी शास्त्र का सूत्र पाप करना अपराध है 24. अर्च विग्रह के समक्ष पान खाना अपराध है पच्चीस गंदे पात्र में रखे फूल को चढ़ाना अपराध है 26 बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा करना अपराध है 27 पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श करना अपराध है 28 अपने मस्तक पर तीन रेखाओं वाला तिलक लगाना अपराध है 29 हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना अपराध है तो ये उन्तीस वारा पुराण है और अन्यम इस प्रकार से अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित करना अपराध है भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा करना अपराध है तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त होना अपराध है फिर गणपति देव की पूजा करनी चाहिए ये बता रहे इसका तारत्य हमने कल किया नृसिहा देव की पूजा है जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा करना अपराध नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए जल से अर्चा विग्रह को स्नान करना अपराध फिर बताते हैं कि पद्म पुराण में इन अपराधों से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है इस बताते हैं नाम सबसे महत्वपूर्ण है अपराध भंजन के लिए और हरी नाम के अपराध फिर बताते हैं कि हरी नाम के फिर क्या अपराध कि सेवा अपराध से नाम लिया तो उससे मुक्ति मिल सकती है लेकिन नाम अपराध से फिर क्या होगा तो नाम के अपराध बहुत हरी ना, नाम अपराध सबसे ज्यादा खतरनाक है इसलिए उनको बताया है उनसे भक्तों को बचना चाहिए तो पहला है जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार है तो अपने जीवन को अर्पित कर दिया है उसकी निंदा करना शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना तीन गुरु की अवज्ञा करना चार वैदिक शास्त्रों का प्रमाण का निंदा निंदा करना पांच हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना छे उसमें अर्थवाद का आरोप करना सात भगवान नाम के बल पर पाप करना आठ हरे कृष्ण महामंत्रों को वे, वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में एक से कर्माण के समान समझना नौ श्रद्धा रहित व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना और 10 इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ सुनने के बाद भी पवित्र नाम की महिमा को श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना अहम ममा परम और प्रमाद ध्यान पूर्वक जपना करना भी अपराध है तो ये अपराधों का अध्यय समाप्त होता है तो अभी आगे चलते हैं शिल प्रूप द्वारा जो अनुवाद है उसमें नौ अध्याय भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार तभी अभी के बाद आता है बीसवा और बीसवा है निंदा भक्त की निंदा तो निंदा के विषय में सुनाते हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी तन निंद निंदादी सहिष्णुता कि भक्तों की निंदा होती है उसको सहन नहीं करना चाहिए भक्तों की भगवान की इस विषय में यथाशी दशमे दशम स्कलोक चौहत्तर चालीसवा श्लोक निंदा भगवत सोपि याति सोपी याच्युत तो भगवान की निंदा निंदा भगवत है भगवान की निंदा शिणवन जो सुन करके या तत्पर से जनस्य उनके जो परायण है उनके जो भक्त हैं ऐसे जनों की निंदा सुन करके सुन करके क्या न अपे जो भाग नहीं जाता या चला नहीं जाता है न अपे की यह जो भाग नहीं जाता है अपि याति वो भी नीचे गिरता है किससे सुकृति से उसका पतन होता है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं हे राजन यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसको उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं चैतन्य महापुरु के शिक्षा श्लोकों में से एक में कहा गया है भक्त को वृक्ष से भी भक्त को वृक्ष से भी कृणापी सुनि चेना सरोष् अमानिना मान देना कीर्तनय सदा हरी इसका अनुवाद तो सबको पता है इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी, जब महाप्रभु को के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई, तो अपराधी को मार डालना कहा चैतन्य महाप्रभु का, का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्म सम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा तो जहां पे बात आई है कि सहिष्णु होना चाहिए वैष्णव को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए बहुत ही नम्र होना चाहिए सबको मान देना चाहिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ये वैष्णव के लक्षण है उनके गुण है लेकिन ये वाला जो बात आ रही है निंदादी असहिष्णुता भक्तों की निंदा या भगवान की निंदा होती है तो उसमें असहिष्णु बनने को बोल हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव को सहिष्णु बनने को बोल हैं, वहां पे बता रहे यदि सहिष्णु नहीं है तो सदा हरि कीर्तन नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि सहिष्णु नहीं बनना तो शिल प्रभुपा इसको समझाते हैं कि अपने मान सम्मान के लिए अपने लाभ के लिए अपने नुकसान के लिए वैष्णव है सहिष्णु होते हैं उसका प्रतिकार कभी भी नहीं करते हैं। ये सही बात है लेकिन यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा है यदि कोई भगवान का अपमान कर रहा है यदि कोई वैष्णव अपराध कर रहा है यदि कोई वैष्णवों की निंदा कर रहा है तो भक्त है वो सहनशील नहीं रहता वो नम्र नहीं रहता है वो भगवान और उनके भक्तों के पक्ष में असहिष्णु बनता है चैतन्य माप तो मारने भी दौड़े थे तो यदि इस प्रकार से वो सहिष्णु बना रहता है ऐसे प्रसंग उत्पन्न होने पर जब वैष्णव की निंदा हो रही है तो भगवान की निंदा हो रही है वहां पे यदि कोई वैष्णव सोचता है कि मैं सहिष्णु बना रहूंगा तो वो वैष्णव के पद से च्युत हो जाता है तो वैष्णव नहीं कहलाता है उसको अपराध लगता है तो वहां पर सहिष्णु नहीं होना है वहां पर जोर से बोलना है और ये वास्तविक सहिष्णुता है क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं जोर से बोलूंगा यदि मैं प्रतिकार करूंगा यदि मैं इनको बंद कराने का प्रयास करूंगा तो बहुत सारे विघ्न आएंगे ये लोग मुझे मारने का प्रयास कर सकते हैं ये लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं ये लोग मेरा धन लूटने का प्रयास कर सकते हैं ये लोग मेरे परिवार को समस्या कर सकते हैं इस प्रकार के बहुत सारे आ, विचार आ सकते हैं या आने चाहिए सब विचार आएंगे किसी के ऊपर जब हम प्रयास कर रहे हैं बोलने का तो उसके पहले किंतु इन सब चीजों को वो सहन करता है कि ठीक है यदि वो मुझ पर हमला करेगा मुझे शरीर मेरे शरीर को मारेगा तो वो मैं सहन करूंगा वैष्णव का अपराध कर रहा है तो मुझे यहाँ पे इसका प्रतिकार करना चाहिए इसके परिणाम में यदि मुझे कोई मार्ग आता है तो वो मार को मैं सहान करूंगा वो सहिष्णुता है इसलिए वो श्लोक से पतित नहीं हुआ है सहिष्णु वो सहिष्णु है पेड़ की तरह सहिष्णु है कि कोई यदि वैष्णव निंदा करना है तो मैं उसका प्रतिकार कर रहा हूं तो उसके प्रतिकार में कोई मुझे आकर के यदि मारेगा मैं सहन करूंगा कोई मेरा अपमान कर सकता है पूरे जगत में, में मेरा बुरा नाम फैला सकता है कोई बात नहीं खेलने दो अमा मुझे मान की इच्छा नहीं है इस तरह से वो वास्तव में और श्लोक का पालन कर रहा है वो श्लोक से च्युत नहीं हुआ है ऐसे अपमानों से निपटने के तीन तरीके हैं यदि कोई शब्दों द्वारा निंदा करते सुना जाता है तो भक्त का इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे पहला स्टेप यदि किसी की निंदा करते सुनते हैं किसी को भक्त की सुधर तो जाकर वो व्यक्ति जो निंदा कर रहा है उसको तर्क के माध्यम से हरा दे शास्त्र के माध्यम से हरा दे अपनी वाणी से हरा दे उसको यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उससे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे अपितु अपित अपना जीवन क्या दे वो यदि नहीं हरा सकता उसको पता है इसके साथ तुम्हें बात करूंगा तो मैं हार मुझ में वो शक्ति नहीं कि इसको हरा सकू तो उधर खड़ा नहीं रहना चाहिए मर जाना चाहिए अभी तो अपना जीवन त्याग दे यदि ये दोनों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए तो कोई मर भी नहीं सकता है खुद इस प्रकार से तो अच्छा है कि वो वहां से चला जाए भाग जाए स्थान पर खड़ा रहकर के सुनता नहीं रहे वैष्णव की निंदा या भगवान की निंदा यदि वह उपयुक्त तीन विधियों में से कोई विधि नहीं अपना सकता अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है ये बताया तो इसलिए उपरुक्त तीन विधि उपयोग करनी चाहिए अच्छा है कि हम निंदक को हरा दें या तो चले आए वापस कि हम आत्मा आत्महत्या कर नहीं सकते हैं यह हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो यह शरीर हमने यदि गुरु को समर्पण कर दिया है तो उसको खत्म करने का अधिकार हमारा नहीं है जैसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाटूब बताए तो इसलिए हम जीवन तो त्याग नहीं सकते हैं तो इसलिए फिर वहां से चले आओ और यदि कोई क्षत्रिय है तो इसमें एक और तीन के अलावा एक दूसरा स्टेप में आता है कि उसको मार दो निंदक को मार दो क्षत्रिय के ऊपर लागू होता है तो बंद यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन जहां से उद्धरण आ रहा है भागवत में वहां पर है या तो उसको हरा दो या तो फिर उसकी जबान काट दो या उसको मार दो या स्वयं मर जाओ या फिर वहां से चले जाओ सामने वाले को मार दो लेकिन उसका परिणाम आपको देखना पड़ेगा आप क्षत्रिय तो वो कर सकते नहीं तो जेल में जाएंगे सही ऐसा क्यों करें उसकी जगह चले आओ वापस बात खत्म ऐसे करने का मतलब नहीं फिर इक्कीसवा तिलक तथा तुलसी कंठी यथा वैष्णव चिन्ह धृति ही वैष्णव चिन्हों को धारण करना उसमें तिलक और कंठी माना वैष्णव चिन्ह ये खचक्र ये कन, ये, तुलसी ये बाहु मूल बाललाटे फल के वैष्णवा भुवनम आशु पवित्रयती ये पद्म पुराण में यथापाद में वही पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंटी से अलंकृत करें जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंटी धारण करते हैं जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर बारह स्थानों पर अंकित करते हैं शंकर चक्र गदा तथा पद्म जो चार प्रतीक विष्णु अपने चार हाथों में धारण करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कथन है ये बाईसवा पंगाया है क्षर धृति ही तुलसी कंठी माला और तिलक की बात बताई तिलक के साथ साथ कभी कभी नाम अक्षर भी लिख सकते हैं तो में स्कंद पुराण हरिनामाक्षर युतम भाले गोपी मृडंक मृडंकितम मृदंकितम तुलसी मालिकोरक्षम तुलसी मा पुराण में इस प्रकार वर्णन है जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन धारण करते हैं और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्षस्थल में तुलसी की माला रहती उनके पास यमदूत भी कभी नहीं जाते हैं उसके पास यमदूत भी यमदूत कभी नहीं जाते यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं जो वैष्णव हैं, उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते श्रीमद भागवतम में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णव के पास न जाए वैष्णवजन यमराज के कार्य से परे हैं पद्म पुराण में भी यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है पद्म पुराण में यह श्लोक आता है और कृष्ण नामाक्षर अंक य पावनो भूत्वा तस्य तस्य लोकम लोकम उसका अनुवाद भी हमने पढ़ा कृष्ण लोकम अवाप्नुयात प्राप्त होता है तो ये तुलसी माला तिलक और अक्षर का शरीर के ऊपर लिखना इन चीजों के कुछ लोग बताएं महात्म्य के लिए ज्यादा विस्तार में हरिभक्ति विलास में अभी हम जिस प्रकार से कर रहे हैं करिए लिखने की जो बात है वो सब तारतम्य करके जब गुरु महाराज की पुस्तक आएगी वैष्णव कल्चर एटीकर बिहेवियर उसके अनुसार हम कार्य करेंगे थे? तो ये शरणागति के छह अंग जो है अनुकुन्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षी सदी विश्वास गोत्रित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शरणागति ये छे अंग जो है शरणागति के अनुकूल स्वीकार करना प्रतिकूल वर्जन करना भगवान रक्षा करेंगे भगवान पालन करते हैं आत्मसमर्पण और कार्पण्य अर्थात नम्रता ये छे अंग में से पांचवा जो अंग है आत्मसमर्पण आत्मनिक्षेप ये छो अंग जो है उसकी प्रैक्टिकल विधि है ये छे अंग भावनाएं बताई अनुकूल को संकल्प करने की भावना प्रतिकूल को वर्जन करने की तो इन छओ अंग के एक एक एक एक उसकी वृत्ति है वृत्ति मतलब प्रैक्टिकल क्या क्रिया करनी है इस अंग के संदर्भ में क्या क्रियाएं होती है तो वो भी छह प्रकार की है वो वृत्ति उसमें से एक वृत्ति है लक्ष्मण जो पांचवी वृत्ति है जो आत्म समर्पण को कनेक्टेड है आत्मनिक्षेप को आत्मनिक्षेप मतलब अपनी पहचान जो बनाए रखी है हमने अपने हिसाब से उसको फेंक देना और स्वयं केवल और केवल भगवान के दास की तरह अपनी पहचान करना उसको आत्मनिक्षेप कहना तो इसके अंतर्गत बहुत सारी वृत्ति आती है इस वृत्ति के अंतर्गत लक्ष्म के अंतर्गत वो आत्म निक्षेप का जो भाव है वो ग्रहण करने में मदद करती है तो उसमें ये जो तिलक धारण करना बारह जगह पे शरीर के कंठी माला पहनना फिर वैष्णव परिधान पहनना फिर हमारा जो नाम भी आता है अलग नाम बदल दिया हमने ये दीक्षा पे नाम बदलते हैं ना तो ये सब लक्ष्मण के अंतर्गत आता है जो आत्मसमर्पण की भावना को बढ़ाता है वो लक्ष्मण है लक्ष्मण के अंतर्गत क्या था? हम अपनी पहचान बदल रहे हैं जैसे कंठी माला पहननी मतलब हम भगवान के पुटते हैं ये पूरा भगवान यहां से कंट्रोल कर रहे हैं और तिलक लगाया मतलब ये शरीर हमारा नहीं है ये भगवान का मंदिर है इसमें भगवान वास करते हैं तो ये हमारी पहचान जो हम शरीर से कर रहे थे उसकी जगह वो शरीर भगवान का मंदिर बना दिया तो यह सब लक्ष्म में आता है और ये वैष्णव चिन्ह कहते हैं इसको तो इसलिए यदि कोई भक्त है लेकिन वो लक्ष्म से कतराता है ऐसे चिन्ह लगाना नहीं चाहता है कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा तो समझना चाहिए उसके आत्मसमर्पण वाली भावना में कचास है वो खुले आम शिखा कंठीमाला सब करके घूम नहीं सकता क्योंकि उसको लगता है कि मैं क्या बन गया कुछ विचित्र लगता है तो इसलिए ये लक्ष्म आत्मसमर्पण उसमें आता है तो ये उसके अंग है वैष्णव चिन्ह की धृति उसको धारण करना उसमें ये सब बनना था इवन शंख चक्र गदा पदमा ये चिन्हों को भी धारण करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं जो पहले करते थे श्री वैष्णव लोग भी करते हैं तो ताप संस्कार में होता है वो हम्म हाँ एक बार करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कठिन नहीं है वो इतना कठिन नहीं होता है लगा दिया हो गया एक बार में खतर बच, छोटे बच्चे भी करवाते हो तो वैष्णव संप्रदाय में हम्म हम यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते उसमें भी तो रोते हैं बच्चे नहीं वैक्सीनेशन करना है तो कितने इंजेक्शन लगाते हैं उसमें भी चक्कर बन जाता है इधर कुछ वैक्सीनेशन में तो हम अभी वो कराते हैं, वो भी इसी प्रकार से संस्कार करा दिया इसमें और उसमें क्या इतना अंतर है? कुछ समस्या नहीं है फूल मालाएं स्वीकार करना ये तेईस व ही निर्माल्य, निर्माल्य मतलब भगवान को जब माला पहनाते हैं फूल अर्पण करते हैं तो भगवान के भोग के लिए हम उनके पास रखते हैं फिर वहां से जब वो प्रसाद रूप में आता है तो उसको निर्माल्य कहते हैं मतलब माल्य करके रखा था भगवान को वो माला अभी उतारी उनके समक्ष से फूल वापस लिए उसको निर्माल्य कहते हैं तो निर्माल्य को ग्रहण करना वो निर्माल्य को सूंगना शरीर के अंगों पर पहननाता है उसकाध वास चर्चित चर्चिता उच्चिष्ठ भोजिनो दास तव माया जय मही अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्थविग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए इस संदर्भ में श्रीमद भागवत ग्यारह छह में कृष्ण से उद्धव कहते हैं हे कृष्णा, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी हुई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र अलंकार तथा वस्तुएं, वस्त्र अलंकार तथा वस्तुए ग्रहण कर ली है और मैं आपके उत्कृष्ट भोजन को ही खाता हूँ क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूं इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल, चल पाएगा इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण को अर्पित की गई मालाएं धारण करता है उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बनता है इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कृष्णो तु तो निर्माल ये मुने सर्वे तथा पापेर मुक्तो भवति पापे मुक्त नारद मुनि को कहते हैं यहाँ पे कृष्णोत्तीर्ण निर्माल्यम कृष्ण से को अर्पित किया गया जो है वहां से जो उतरा हुआ निर्माल्य जो है वो जिसके अंग को स्पर्श करता है यथ्यांगम स्पृशते हे मुनि हे मुनि हेना हे नारद मुनि सर्व रोग ही तथा पापे ही उसको सभी रोगों से तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है मुक्त बन जाते हैं मुक्त भवती नारद हे नारद जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मो के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश कलमश से कलम क्रमश छूट जाता है फिर 24 विग्रह के समक्ष नाचना तो निर्मल धारण करना ये तो सब समझते हैं इस विषय को तो हम सुंगते भी हैं भगवान के फूल इनको अर्पण किए गए कोरोना ने बंद करा दिया इसलिए सोचना चाहिए एक ऐसी चीज ऐसा कर सकते नहीं तो थोड़े फुल ज्यादा हो और अर्पण करने के बाद जब आए तो उसको तोड़ करके सबको थोड़ा थोड़ा दे, दे हैं हाथ में तो निर्मल ये वाला अंग पालन हो सकता है समस्त रोगों से मुक्त हो जाते हैं लेकिन जो साधना भक्ति में होते हैं जो कुछ और नहीं चाहते उनको भगवान ये सब देते हैं समस्या ये आप प्रयास कीजिए मांगिये तो मिल जाएगा लेकिन नहीं मांगे तो नहीं देते कि भगवान जानते हैं ये तो विष है इसको क्यों दू भौतिक सुकृति क्यों दू नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। लेकिन हमको नहीं करेंगे जब तक हम मांगे नहीं, नहीं तो कोरोना से मुक्त नहीं करेंगे कोरोना दे देंगे ऐसा हो सकता है <laughs> जीव गोत्तम ये बताते हैं कि भगवान ये जो सब वस्तु है बहुत सारे भौतिक सुख देती है तो भक्तों को मिलते क्यों नहीं है शिव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि भक्त मांगते नहीं मांगेंगे तो देंगे लेकिन अच्छा नहीं है मांगना इसलिए नहीं मांगते भक्त भक्तों को तो भक्ति चाहिए बाकी भुक्ति मुक्ति कृष्ण छूट भुक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूटे भुक्ति मुक्ति देकर के यदि कृष्ण छूट जाते तो दे देंगे चिंता मत कीजिए मांगिए मांग के तो मां� देखिए बढ़िया देंगे हम्म लेकिन फिर भक्ति नहीं मिलेगी तो इसलिए नहीं मांगते हैं भक्त नहीं मांगते इसलिए भगवान देते भी नहीं बाकी दे सकते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है मांग हमको यदि विश्वास नहीं है तो उनकी पूरी नहीं होती है, तो मंदिर में जाइए जो रोज आते हैं ऐसे ही दर्शन करने के लिए तो कुछ कुछ लोग पकड़ करके पूछिए भगवान की महिमा क्या है आप रोज क्यों मंदिर आते हो सब तो को लिस्ट दिखाएंगे क्या क्या उनको मिला है मांगने से <laughs> तो हम सोचते अरे हम तो रोज पूजा करते पूजा इसको देगा मैं तो रोज पूजा करता दू मुझे एक भी चीज नहीं मिलती है उल्टी चली जाती है लगता है भगवान मेरी चोरी करके इसको नहीं दे रहे। <laughs> तो लेकिन वो जो रोज आकर के मांग करके कुछ मिलता है उसकी स्थिति बहुत निम्न है भगवान से बहुत चीजें मांग रहा उस प्रकार से है जैसे वो कथा आती है एक डोसीमा थी डोशिमा मतलब बुजुर्ग महिला थी बूढ़ी औरत तो उसका रोज का कार्य था जंगल में जाती है लकड़ियां काटती है गठड़ी बनाती है गाँव में लेके आती है उसको बेचती है इसका रोज का कार्य था अभी बहुत बुढ़ी भी हो चुकी थी फिर भी वो वही कार्य करती थी तो गई जंगल में और भगवान की भक्त थी तो जंगल में गई और एक दिन बीच में कुछ डाली टकराई किसी पेड़ की तो गिर गया उसकी गटरी ऊपर से नीचे गिर गई और उसकी कमर में समस्या गई तो उठा नहीं पाती नीचे से बैठकर के सीधा उठाना कठिन था वहां पे जहाँ पे इकट्ठा किया वहां पे किसी ने सिर पे चढ़ा दिया फिर लेके जाती थी, थी फिर वहां पर कोई उतार देता तो बीच में गिर गया अभी क्या करे शोक करने लगी भगवान को पुकारने लगी हे भगवान हे भगवान क्या होगा मेरा अभी ऐसा करने लगी भगवान आ गए आकर के बोले मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं आपने मुझे बुलाया हाँ भगवान थोड़ा एक काम कीजिए नहीं मेरे सिर पे वापस रख दीजिए नीचे गिर गई मैं कैसे उठाऊं? तो ये मांगा <laughs> तो उसी प्रकार से हम वो बोझ जो है भौतिक सुख का इंद्रिय तृप्ति का वो जो बोझ है उसको वापस सिर पे कराने के लिए मांगते हूँ उसे तो वो गलत है उस प्रकार के भक्त हो गए तो इसलिए भगवान जो गंभीर भक्त हैं उनको भौतिक सुख नहीं देते हैं। मांगने पर भी नहीं देते कई बार तो फूल मालाएं स्वीकार करना वो हो गया अर्च विग्रह के समक्ष नाचना अग्रे तांडवम उनके सामने तांडव मतलब नाचना यथा द्वारका महात्म्य द्वारका महात्म्य में जैसे दिया है यो महात्मृा भाव शुभक्ति स निर्दती पापा मन सतेष्वी जो प्रहिष आत्मा भाव से भगवान के समक्ष नाचता है भाव और भक्ति से तो वो निर्दहन करता है सैकड़ों मंदवर्तन के पापों का अपने सैकड़ों मंदवर्तन के पापों का निर्दहन कर देता है ये भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है वो हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है जिसमें वे बल देकर कहते हैं तथा श्री नारद तक नित्यताम श्रीपते रग्रे तालिका वादन उदीय शरीरस्था सर्वे पातक नित्यतां श्रीपतेर श्रीपतेर्ग्रे जो लोग श्रीपति भगवान के सामने नाचते हैं तालिकावादने ही ताली बजा करके और वाद्य बजा करके या ताली बजा करके ताली कर तालिकावाद नहीं ताली का को बजा करके ताल ताली बजा करके ताली ताली तो हिंदी में ताली बोलते हैं तो उनके उद्यंते शरीर स्था सर्वे पातक पक्षी उनके शरीर में जो भी सब पातक रूपी पक्षी हैं पाप रूपी जो पक्षी हैं वो सब उद्यंते उड़ जाते हैं वो सब उड़ जाते हैं क्योंकि ताली बजा रहा है भगवान के उसमें नाच करके जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ के भाग जाते हैं यहाँ पे हमको अनुभव है खेतों में जाते ताली बजा बजा करके बहुत ताली बजाते हैं सब पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो पक्षी बैठे हैं पाप रूपी सब भगवान के सामने नाचने और ताली बजाने से वो उड़ जाते हैं पाप उड़ जाते हैं जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे हैं कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं तो ये सामान्य वस्तु ये करने के लिए किसी को बहुत तपस्वी या बुद्धिमान व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है सब लोग कर सकते हैं भगवान के सामने नाचना है और ताली बजाना कीर्तन है लेकिन हम इसको करते नहीं है ये समस्या है हमको नाचना चाहिए ये हमारे पास रोज तीन बार अवसर आता है भगवान के सामने नाचना गाना ताली बजाना कीर्तन करना तो कितना कितना लाभ प्राप्त होगा होता होगा ये समझने हो योग्य बात है लेकिन हम यदि इसका लाभ नहीं लेते हैं तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यवान और कोई नहीं इसको तो दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए उस समय यही सोचना चाहिए कि ये करूंगा तो कितना लाभ होगा तो उसके तो ये सोच करके इसको करते रहना चाहिए उसमें नाचना चाहिए कीर्तन में ये सब ये ऐसी वस्तुएं हैं कीर्तन में नाचना कीर्तन में जोर से गाना और कीर्तन में ताली बजाना हाथ खड़े करना ये यदि हम नियमित रूप से बिना चूके करते रहते हैं और यदि इसकी आदत लगा लेते हैं आदत लगाने से क्या होता है कि हम चाहे कि नहीं चाहे अपने होता है तो उससे हमारी भक्ति में बहुत सरलता से प्रगति होती रहती है ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए इनकी तो आदत लगा लेनी चाहिए प्रसाद खाना कीर्तन में जोर से गाना जोर से नाचना ताली बजाना हाथ ऊपर करना भक्तों की कुछ न कुछ सेवा कर देना हरि नाम करते रहना और भक्तों के संग से कभी बाहर नहीं जाना पड़े रहना कुछ भी करे पड़े रहना उधर संग ये सब आदतें हमारी प्रगति करवाती रहती है हम चाहे कि नहीं चाहे अपने वो प्रगति होती रहती है इसलिए इन चीजों को पकड़ के रखना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए फिर आगे अर्थविग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना दंडवन नंडवत नीति दंडवत करना अर्थविग्रह को यथा ये, एक कोटि कृष्णा एकोटि कृष्णा यमाण दशाश्वमेधा दशाधाव वड़ित, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मा कृष्णप्रमाणी न पुनर्भव भवाय एक कृष्णयृत प्रमाण प्रणामो कृष्ण को किया गया एक प्रणाम भी, भी एक प्रणाम भी दशाश्वेध मेध अवभृतर अवभृतर न तुल्य दश दश अश्वेध किए हुए व्यक्ति के साथ भी उसकी तुलना नहीं हो सकती क्योंकि ही पुनर्जन्म है दशाश्वेध करने वाला जो व्यक्ति है वो वापस पुनर्जन्म प्राप्त करता है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया लेकिन कृष्ण को जो प्रणाम करने वाला है वो वापस नहीं आता है इसलिए उसके साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती नारद्य पुराण में अर्थविग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है जिसमें कहा गया है जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा किंतु जब ऐसे फल हो जाते हैं, तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम जाएगा तो ये नमस्कार का महिमा है इसकी महिमा है इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हमने तो कितनी बार नमस्कार कर लिया अभी बंद करो अभी तो भगवत दम निश्चित हो गया एक ही बोला है ना सही तुरंत हमको ये विचार आता है यहाँ पे तो एक नमस्कार से भगवत दम चले जाएंगे सब बोला है तो ठीक है ना हमने तो कितने कर लिया हु? कितनी बार जाएंगे तो अभी छोड़ो अभी करने की क्या जरूरत है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए महात्म्य वाक्य जो आते हैं भगवान की भक्ति के वो सब पूर्ण रूप से सही है वो गलत नहीं है किंतु यदि कोई उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करता है तो उसको फलित नहीं होता है जैसे हरि नाम एक बार भी ले लिया तो हम नहीं कर सकते इतने पाप धुल जाते हैं तो कोई सोच अभी तो बहुत पाप धुल गए तो पाप करो तो हरी नाम नहीं बताता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सब फल देने की बात हो रही है एक कृष्ण प्रणाम से भगवत धाम पहुंच जाते हैं तो कृष्ण को किया गया प्रणाम हमको फल नहीं दे रहा है या भगवान का एक नाम लिया है वो एक नाम फल नहीं दे रहा है वो फल दे रहे हैं स्वयं भगवान हमको क्योंकि भगवान का नाम भगवान से है तो व्यक्ति हो गया सही तो वो हमको फल दे रहे हैं तो वो हमको देखेंगे हम यदि उनको चीटिंग करने का प्रयास करेंगे उनको धोखा देने का प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति हमको धोखा दे देंगे तो इसलिए धोखाधड़ी नहीं क्योंकि वो व्यक्ति है वो नाम कोई ध्वनि नहीं है वो व्यक्ति है तो ये धोखा देने के तो हमको धोखा खा जाते हैं इस विषय में ये भी है अब सोचिए मान लीजिए कि आप करोड़पति व्यक्ति हैं और पॉलिटिशियन हैं और आपकी सब जगह चलती है पूरे भारत में और आपका बेटा है आपको बहुत प्रिय है अति प्रिय है लेकिन कभी उससे एक मर्डर हो गया ठीक है पुलिस पकड़ गई पुलिस पकड़ गई मर्डर हो गया तो तो आप क्या करोगे अपना सब कुछ दाव पे लगा करके अपने सब कॉन्टेक्ट को उपयोग करके उसको बचा लोगे जेल में नहीं जाने दोगे उसको उसको वापस ला दोगे नहीं कुछ भी करके ठीक है वो क्योंकि आपका प्रेम है उसके ऊपर इसलिए जो भी किया ठीक है चलो तो एक बार हो गया हो गया गलती हो गई अभी नहीं करेगा इसको ले लेता होगा ऐसा करके उसको बचा लोगे अभी पुत्र यदि सोचे हैं। हाँ पिता तो मुझे प्रेम करते हैं देखो मुझे बचा लिया अभी तो दूसरा खून करूंगा पिता तो बचा नहीं वाले हैं तो मुझे चिंता क्या करने की जरूरत है सही तो वो प्रेम का गलत फायदा उठाने गया तो दूसरी बार पिता नहीं बचाएगा जाओ <laughs> ताकि वो सुधरे कि ये भाई ऐसे नहीं चलेगा उसी प्रकार से ये हमने बहुत बहुत हम बहुत ही गंदे लोग हैं बहुत बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं बहुत उल्टे सीधे पाप किए हैं लेकिन भगवान प्रेमवश हम थोड़ा समझ गए तो भगवान प्रेमवश हमको बचा रहे हैं ठीक है चलो आपको बचा दूंगा चिंता मत करो हाँ चिंता मत करो अच्छा तो तो बहुत बढ़िया अभी पाप करो भगवान तो बचाते रहेंगे चिंता करने को मना किया भगवान तो फिर बाद में पता चलेगा भगवान बोलेंगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था क्या पाप करते हो <laughs> हैं? तो इसलिए ये सब जो वर्णन है वो यदि कोई कपट रहित होकर के भक्ति कर रहा है तो ये सब पूर्ण रूप से सही है एक प्रणाम भी यदि किया है तो भगवत दाम जाते हैं सही है गलत नहीं है वो फिर भी भक्त लोग प्रणाम करते रहते हैं क्योंकि यदि प्रणाम करने का प्रयोजन केवल भगवत भगवतधाम जाना था तो तो भगवत धाम में कोई प्रणाम ही नहीं करता होगा जो तो ऑलरेडी उधर है नहीं प्रणाम करने का प्रयोजन भगवत धाम नहीं जाना है अब कितु तो प्रणाम करना अपने आप में भगवान की सेवा है वो तो हमेशा करनी है भगवत धाम जाने के लिए थोड़ी प्रणाम कर वो तो हमारा कर्तव्य है और वो करके तो ये हमारा कार्य है हमारा कार्य हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा में जैसे प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण है दंडवत प्रणाम भगवान को करने चाहिए और अच्छे से करना चाहिए प्रणाम करने से हम भगवान के दास हैं ये भावना हृदयांगन होती है बार बार बार बार प्रणाम करने से और ये भावना बाहर निकल जाती है कि हम स्वामी हैं कि हम महान हैं अब बाहर सुने होंगे कि लोग सिर नहीं झुकाना चाहते सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं है आता है तो लोग उसी प्रकार से ये मुछे मुछे कट जाएगी मुछ नहीं कटेगी मतलब सिर्फ कटेगा लेकिन मुझे नहीं कटेगा मतलब गर्व है सामान्य रूप से हमारे ये सब चिंतन रहता है कि हमको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है देखो हम तो क्या भले कुछ तो बड़ा कुछ आएगा तो भाग जाएंगे लेकिन भाग करके फिर बोलेंगे देखो देखो वो तो खा है मुझे तो कोई कुछ नहीं करता सकता लेकिन ये जो अभिमान है वो भगवान के सामने सिर झुकाने से या अभिमान भी कटता है और कम से कम इतना तो पता चलता है कि हम कितने भी बड़े हो अंत तो गगवान के दास हैं इसलिए ऐसे भी डायलॉग होते थे जो अच्छे डायलॉग होते थे कितना भी बड़ा कोई क्यों नहीं हो उसका मस्तक भगवान के सामने तो झुकता ही होगा कोई ना कोई के सामने अपना माथा टेकने जाते हो हम्म इसलिए ऐसे भी अच्छे डायलॉग भी थे कि कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो कहीं ना कहीं तो माथा टेकने जाता होगा ये भी सब टपोरी फिल्मों के ही डायलॉग है कि बात आती है कि ये तो कोई किसी से घुस नहीं लेता है किसी से ये नहीं करता तो जो क्या बोलते हैं गुंडे लोग होते हैं और दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको अपने पक्ष में किया जाए तो वहां पर यह डायलॉग है, है कि ठीक है अभी पैसा तो लेता नहीं बातों से मानता नहीं लेकिन कोई ना कोई होगा जिसके वहां पे सिर झुकाता होगा वो आदमी को पकड़ो और सही बात है जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं कहीं ना कहीं तो सिर झुकाने जाते हैं माथा टेकने जाते हैं ये बात आती है उसमें हुँ? तो ऐसे ये एक प्लस पॉइंट है कि हाँ वो स्वीकार करता है कि ये व्यक्ति है जो हमसे ऊपर है इनको शरणागत होना चाहिए हो कि नहीं वो बात अलग है कम से कम वो भावना है कम से कम वो वस्तु को स्वीकार कर रहे हम सब कुछ नहीं ठीक है और हम आगे करेंगे कल कर। की जाए श्री की नी भक्ति सामने